एक ब्राह्मण हरिश्रण बहुत समय की पहले की बात है एक गांव था उस गांव में एक हरीशरण नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था वह गरीब और बेवकूफ और बुरे मामले में रोजगार की कमी के लिए था और उसके पास बहुत से बच्चे थे कि वे अपने हाँ पूर्वजों के अपने दुरुपयोगों के फल काटा कर सके वे अपने हाँ परिवार के साथ गाँव गाँव भिक्षाटन करते हुए घुमा करता था और अंत में वह एक राज्य में पहुंचा जहां पर एक धनी पुरुष सांतनु का परिवार रहता था उसने इन सब को अपने यहाँ अपनी सेवा में रख लिया हरीश का लड़कों को गायों और दूसरे संपत्तियों की देखभाल करने के लिए रखा गया और उसकी पत्नी को अपनी सेविका के रूप में रख लिया और वे स्वयं उनके घर के पास में ही रहने लगा और अपनी सेवा को सभी लोग करने लगे एक दिन उसमित पुरुष शांतनु के घर में उसकी पुत्री का विवाह था जिस उपलक्ष्य में भोजन भंडारा का आयोजन किया गया था जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में शांतनु के मित्र और दुल्हन के संबंधी एकत्रित हुए थे विवाह कराने वाला हरिश्चंद्र विचार कर रहा था कि आज वे अपने गले तक भरकर स्वादिष्ट भोजनों को करेगा जिसमें खुद के द्वारा बनी हुई मिठाइया और मांस से तैयार कितने प्रकार के व्यंजन होंगे और ये सब उसके परिवार को भी मिलेगा अपने संरक्षक के घर में हालांकि वे उत्सुकता से खिलाया जाने की उम्मीद कर रहा था कोई भी उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा रहा था फिर वे खाने के लिए कुछ नहीं मिलने पर परेशान हो गया था और उसने रात में अपनी पत्नी से कहा ये मेरे गरीबी और मूर्खता के कारण है कि मेरे साथ इस तरह के अपमान के साथ व्यवहार किया गया है इसलिए मैं ज्ञान रखने के लिए एक कृत्रिम जादुई ज्ञान के माध्यम से इसे बताऊंगा कि ताकि मैं शांतनु के प्रति सम्मान का विषय बन सकूँ इसलिए जब तुमको मौका मिल जाए तो उसे बताओ कि मेरे पास जादुई ज्ञान है उसने ये कहा और इस मामले को अपने दिमाग में बदलने के बाद जब लोग सो रहे थे तो वह शांत के घर से एक घोड़ा लेकर चला गया जिस पर उसके मालिक के दामाद सवारी करते थे उसने इसे कुछ दूरी पर छिपा कर रखा था और सुबह में दुल्हन के दोस्तों को घोड़ा नहीं मिल पाया था हालांकि उन्होंने हर दिशा में खोज की फिर जब शांतनु को बुरे विचारों से परेशान किया गया और चोरों के लिए तलाश की जा रही थी जो घोड़े को ले गए थे तो हरिश्ण की पत्नी आ गई और कहा मेरे पति ज्योतिष और जादुई विज्ञान में कुशल हैं, घोड़े को तुम्हारे लिए वापस ले आ सकते हैं। आप उससे क्यों नहीं पूछते जब शांतनु ने सुना कि हरिश्रण कहा कल मैं भूल गया था लेकिन आज घोड़े चुराए गए है मेरा मन कहां जाता है और शांतनु ने तब ब्राह्मण को इन शब्दों के साथ पेश किया मैं भूल गया आप मुझे माफ कर दो और उससे उनको बताने के लिए कहा जिन्होंने उसकी घोड़े को ले लिया था फिर हरिश्वर ने सभी तरह के ढोंग वाले चित्रों को देखा और कहा घोड़े को इस स्थान से दक्षिण की सीमा रेखा परचोरों द्वारा रखा गया है ये वहाँ छुपा हुआ है और इससे पहले की दूरी को दूर किया जाता है क्योंकि ये बंद हो जाएगा दिन की जल्दी जाओ और इसे लाओ जब उन्होंने ये सुना कि बहुत से लोग दौड़कर घोड़े को जल्दी ले गए हरिजृण के विवेक की प्रशंसा करते हुए फिर हरिजरण को सभी मनुष्यों ने एक ऋषि के रूप में सम्मानित किया था और उनमें खुशी बनी थी जिसे शांतनु ने सम्मानित किया था कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ शांतनु के साथ कि उसके घर जाने से बहुत अधिक मात्रा में घना भोजन और सोने चांदी की किसी चोर के द्वारा चोरी हो गई। जब किसी प्रकार से चोर का पता नहीं पता चला तो उसने हरिश्रण को बुलावा भेजा जल्दी से। ये जानकर कि वह बहुत बड़ा विद्वान है इस तरह का उसको विशेष प्रकार का जादुई गान है जिसके लिए उसको कई प्रकार सम्मानित किया जा चुका है और जब हरिश्ण को बुलाया गया तो उसने कहा मुझे कुछ समय चाहिए ये सब बता करने के लिए मैं आपको इसके बारे में कल सुबह बताऊंगा। फिर राजा ने अपने एक विशेष कमरे में हरिशरण को रख दिया और उसके चारों तरफ गहरा पहरा बैठा दिया वे बहुत दुखी था क्योंकि उसने जादुई बयान के लिए केवल झूठ बोला था इसलिए बहुत कि और उदास था अब उसी महल में नौकरानी रहती थी जिसका नाम जेवा था जिसका मतलब होता है मानव जीव जिसने अपने भाई के साथ मिलकर इस बड़ी शांतनु के खजाने की चोरी को अंजाम दिया था महल के अंदर से वे सचेत थी हरिष्ण के जादुई ज्ञान से इसलिए वे रात्रि के समय में गए उस कमरे के पास जिसमें हरिश्रण को रखा गया था और कान लगाकर उस कमरे के दरवाजा पर सुनने का प्रयास करने लगी कि अंदर हरिश्रण क्या कर रहा है उसके बारे में जानने के लिए और उस समय कमरे में केवल अकेला हरिश्रण ही था और इसी समय वे अपनो हाँ जेहवा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ये क्या कर दिया अति सम्मान के लोभ में आकर गयन का व्यर्थ धारणा बना दिया था दुष्टा तुम जल्द ही पूरी तरह से सजा प्राप्त करोगी जब जेहवा ने ये सुना तो उसने अपने भय और आतंक से सोचा कि इस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे खोज जा लिया है और वे वहाँ पहुँचने में सफल रही और उसके पैरों पर गिरने लगी उसने कहा जागर हिस्ट से कहा है ब्राह्मण यहाँ मैं हूँ जीवा जैसे तुमने खजाना के चोर होने की खोज की है और मैंने इसे ले लिया मैंने इसे अंजीर के पेड़ के नीचे महल के पीछे बगीचे में दफ्पन किया सोने की छोटी मात्रा जो मेरे कब्जे में है जब हरिजरण ने ये सुना तो गर्व के साथ उसने कहा छोड़ो मैं ये सब जानता हूँ मैं अतीत वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ परन्तु मैं तुम्हें नकार नहीं दूंगा एक दुखी प्राणी है जिसने मेरी सुरक्षा को मंजूरी दे दी है लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे कब्जे में है उसे मुझे वापस दे दो जब उसने ये नौकरानी से कहा वह सहमति और जल्दी से चला गई, लेकिन हरिशरण ने अपने विस्मय में ये दर्शाया भाग्य के बारे में जैसे खेल में चीजें असम्भव होती है जब आप हदाय नजदीकी थी तो मुझे लगता था कि मौका हमें सफलता पहुंचाएगा जब मैं अपने जिन्हवा को दोष दे रहा था चोर जिन्हवा अचानक अपने पैरों पर खुद को प्रकट कर दिया गुप्त अपराधों को स्वयं के डर के द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार सोचने के बाद वह चैंबर में खुशी से रात पारित कर दिया और सुबह वह राजा को भांति जाने वाले गयान के बगीचे में कुछ कुशल पर्यट के द्वारा लेकर आया और उसे खेल जाने तक ले गया जो अनार के पेड़ के नीचे दफन आया गया था और कहा था कि चोर उसके एक हिस्से से भाग गया था तब राजा खुश था और उसे कई गाँवों का राजस्व दे दिया लेकिन देव ज्ञानी नामक मंत्री ने राजा के कान में फुस फुसाते हुए कहा जादू की किताबों का अध्ययन के बिना मनुष्य के पास ज्ञान नहीं हो सकता है आप ये जान सकते है की ये एक बेमाना जीविका के तरीके का एक नमूना है चोरों के साथ एक गुप्त खुफिया रखने के द्वारा कुछ नए तरीके से उसका परीक्षण करने के लिए बेहतर होगा फिर अपने स्वयं के समझौते के राजा ने एक ढंग का घड़ा लाया जिसमें उन्होंने एक था और हरिजरण से कहा ब्राह्मण यदि आप इस घड़े में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो आज मैं आपको महान सम्मान दूंगा जब ब्राह्मण हरिश्न ने सुना था कि उन्होंने सोचा कि उनकी घड़ी आ चुकी है और उन्होंने मेढक नाम के पालतू नाम को याद किया जैसे उनके पिता ने खेल में अपने बचपन में दिया था और भाग्य से प्रेरित था उसने खुद को बुलाया अपने पालतू नाम से अपनी कड़ी मेहनत पर शौक कर दिया और अचानक बुलाया ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मटका है मेढक ये जल्द ही आपके असहाय स्व का तेज विनाशकारी हो जाएगा वहाँ के लोग जब उन्होंने उसे सुना कहते हैं कि वाहवाही का एक चिल्लाया क्योंकि उनके भाषण ने उस वस्तु के साथ इतनी अच्छी तरह से चिल्लाया और कुड़ आह, एक महान ऋषि मिंडक के बारे में जानता है जब राजा ये सोच रहा था कि ये सभी अटकल के गयान के कारण था बहुत प्रसन्न था और हरिश्ण को अधिक गांवों का राजस्व सोने एक छाता और सभी प्रकार के राज्यों के रथों के साथ दिया तो इस तरह से हरिशरण इस, इस जंगली दुनिया में सफल बना रहा